अथर्व मुंडक उपनिषद के पंचम मंत्र का विचार हम लोग कर रहे हैं इस मंत्र के मूल भाग का विचार हम लोग कर चुके थे भाष्य का विचार होना है आचार्य जी सौनक कृषि के प्रश्न का उत्तर देते हुए दो विद्याएं बताए हैं विद्या के दो भाग किए हैं उनका नाम मात्र से परिचय दिया पराविद्या और अपराविद्या पराविद्या कौन है अपराविद्या कौन है इसे स्पष्ट किया जा रहा है पंचम मंत्र में अपरा विद्या को पहले बताया गया तत्र त्रपरा इत्यादि प्रतिज्ञा वाक्य है कि तत्र यानी तय विद्या इन दो विद्याओं से विद्याओं में से अपरा विद्या वक्ष माना है चारो वेद तथा छे वेदांग तो वेदांग सहित वेद अपरा विद्या ऐसा ऋग्वेदो यजुर्वेद इत्यादि के द्वारा बताया गया ज्योतिषम इति यहां तक इति शब्द है अपरा विद्या यहां तक है ये बताने वाला सांग वेद अपरा विद्या कहलाती है तो परा विद्या कौन है तो अथ परा यानी अपरा विद्याद का अर्थ है अपरा विद्या के कथन के अनंतर अब उन दो विद्याओं में से अवशिष्टा पराविद्या बताई जा रही है वो पराविद्या तद अक्षरम अधिगम्यते। परा विद्या का लक्षण बताया उस विद्या को पराविद्या कहा जाता है जिससे उस अक्षर की प्राप्ति होती है तो अक्षर दो है एक अभ्याकृत है और एक परमात्मा है तो परमात्मा रूप अक्षर का ही ग्रहण करने के लिए अव्याकृत आकाश का व्यावर्तन करने के लिए तद ये विशेषण है और तद का अर्थ है यद अदृश्यम वक्षमान मंत्र के द्वारा वर्णित जो अक्षर उस अक्षर की प्राप्ति अधिगम शब्द का अधि उपसपूर्वक गमरी गतो धातु का अर्थ है प्राप्ति तो तद अक्षर का अर्थ है परमात्मा तो परमात्मा की प्राप्ति जिस विद्या से होती है उस विद्या को कहा जाता है पराविद्या विद्या तद अक्षर अधिगम्यते थे सा परा ऐसा लगा परमात्मा की प्राप्ति कराने वाली विद्या पराविद्या विद्या और सांग वेद अपरा विद्या है ऐसे परापर विद्या के ये भेद किए हैं भाष्य है पंचम मंत्र का तत्र का अपरा इति उच्य इत्यादि कहा अपने कहा कि दो विद्याएं हैं परा और अपरा तो परा अपरा विद्याओं में से अपरा विद्या कौन सी है तत्र का अपरा ये प्रश्न हुआ तो कहते इति इस प्रकार का प्रश्न होने पर इसका उत्तर दिया जाता है मूल श्रुति में ऋग्वेद यजुर्वेद इत्यादि से तो ऋग्वेदो यजुर्वेदः अथर्ववेदः इति एते चत्वारो ऋग्वेदोंजुर्ेद ये चारो वेद और शिक्षा कल्प छन्दो इति निरुक्त छंदो ज्योतिषम्तींगा षडापरा विद्या तो शिक्षादी छे अंग तथा चारों वेद इन्हें अपरा विद्या कहा जाता है यह अपरा विद्या शिक्षा तो है जो पाणिनि आदि के द्वारा रचित पानवीय शिक्षा आदि ग्रंथ और कल्प कहते हैं सूत्र ग्रंथ को इसलिए टीका में टीकाकार कहते हैं कल्प सूत्र ग्रंथ 11 नंबर पेज पर कि कल्प है छ अंगों में से जो सूत्र ग्रंथ है वो और सूत्र ग्रंथ का यानी कल्प का विषय बताया जा रहा है अनुष्ठेय क्रम कल्प जो कात्यायन सूत्रादि है कल्प कहलाता है वेद का अंग कल्पात्मक वेद, वेद का अंग कात्यायन सूत्रादि और उसमें है क्या कल्प ग्रंथ में शिक्षा में तो है आकारादि वर्णों का उच्चारण स्थान कौन सा होगा उनका बाह्य अभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा ये सब शिक्षा ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय है ऐसा कल्प ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय क्या होगा तो कहा कि कल्प का प्रतिपाद्य विषय है आ, क्रम प्रयोग तो इसलिए अनुष्ठेय क्रम यानी यज्ञ के अनुष्ठान का क्रम जो वैदिक कर्म है उनमें जो अंगादी बताए जाते हैं उन अंगादी का क्रम और प्रधान का क्रम यह सब वर्णन कल्प ग्रंथ में आएगा सूत्र ग्रंथ में आएगा इसलिए कल्प का विषय है अनुष्ठेय क्रम अनुष्ठेय हैं प्रधान कर्म तथा कर्मांग इन्हें अनुष्ठेय कहा जाएगा तो इनको इनके अनुष्ठान का क्रम होगा एक साथ तो एक काल में नहीं किया जाएगा इनको इसलिए जिस क्रम से अंग तथा अंगिका अनुष्ठान होता है उस अनुष्ठान का क्रम कल्प ग्रंथ बताते हैं तो ये कहा कि अनुष्ठेय क्रम कल्प तो आगे भाष्य में देखिए अपराविद्या बता दी गई इति ऐसा अपरा इससे अपराविद्या यहां तक यानी मूल ग्रंथ के ज्योतिषम इति ये जो मूल मंत्र है यहां तक की चर्चा हो गई भाष्य में सरल था नाम मात्र से बताना था इसलिए भाष्य में ये दे पंक्ति में पूर्वाध का व्याख्यान हो गया एक वाक्य शेष रह गया अथ परा य अक्षरम अधिगम्यते अभी पंचम मंत्र का जो अवशिष्ट भाष्य दिख रहा है वो सब का सब आ रहा है अथ परा य अक्षरम अधिगम्यते इस वाक्य के व्याख्यान के रूप में अथ परायात की व्याख्या प्रारंभ करते करतेष्यकर भगवान अथ शब्द का अर्थ करते इदानिम यम परा विद्या तो इदानिम इस समय इस समय यानी अपरा विद्या को संक्षेप में बता करके बताने के पश्चात परा विद्या को बताने का क्रम आया तो परा विद्या को बताया जाता है अथ परा इतने का अर्थ निकला ये तद अक्षरम अधिगम्य थे यह परा विद्या का लक्षण है लक्षण वाक्य इसकी व्याख्या कर रहा है यया ये जो सर्वनाम है मूल में इसका अर्थ करते है वक्षमान विशेषण ये अक्षर का आगे विशेषण बताया जाएगा जिस पराविद्या से जिस अक्षर की प्राप्ति होती है उस अक्षर का यद अदृश्यम अग्राह्यम इत्यादि विशेषण जिसके बताए जाएंगे उस अक्षर को यहां पर शब्द से लेना है इसलिए का अर्थ करते हुए ये कहा कि वक्षमान वक्ष विशेषण अधिगम्यते, अधिगम्य प्राप्यते यद्य सा ऐसा लगाना उपसर्ग पूर्वक गम धातु का अर्थ प्राप्यते अने प्राप्ति अर्थक अधिगम शब्द है इसे भाषकर भगवान बताते हैं कि अधि प्रायशः गायश प्राप्तवात अधिकतर स्थलों में अधि उपसर्ग पूर्वक गम धातु प्राप्ति अर्थक होता है प्राप्ति को बताता है तो प्राप्ति अर्थक ये अधिउपसरपूर्वक गम धातु होने से यहां अधिगम्य का अर्थ निकला प्राप्यते अब नच पर प्राप्ते हे अवगमार्थ से इत्यादि का अवतरण है चार नंबर टिप्पणी में और टीका में भी तो पहले टीका का देखिए नच पर प्राप्ते इत्यादि वाक्य का अवतरण तो टीका में है अविद्या अविद्यापगमच ब्रह्मावगति इससे पहले भी है अविद्याया अविद्यापगम एवं परप्राप्ति उच ये कहा कि जिससे परप्राप्ति हो उस विद्या को कहा जाता है पराविद्या तो पर प्राप्ति का स्वरूप क्या है तो परप्राप्ति का स्वरूप बताते हुए कहा गया कि अविद्या अपगम एवं पर प्राप्ति पर है परमात्मा वो सबका स्वरूप होने से प्राप्त ही है नित्य प्राप्त है और उसे बताया जा रहा है कि परा विद्या से प्राप्त होता है का अर्थ पराविद्या उसके प्राप्ति का साधन है <स्थाँगा> तो पराविद्या से अविद्या की निवृत्ति होती है अविद्या का अपगम होता है नित्य प्राप्त की अप्राप्ति का अर्थ होता है उसका अज्ञान मात्र और उस अज्ञान की अप्राप्ति की निवृत्ति परा यानी विद्या से होती है और अज्ञान की निवृत्ति होने से नित्य प्राप्त जो है वह नित्य प्राप्त के रूप में ही उपलब्ध होता है इसलिए विद्या का फल तो है अविद्या का अपगम और अविद्या का अपगम होने मात्र से उपचार होता है पर प्राप्ति हुई नित्य की प्राप्ति हुई इस दृष्टि से ये लिखते हैं टीकाकार कि अविद्याया अपगम एवं पर प्राप्ति का अर्थ है गौण रूप से कही जाती है परप्राप्ति का अविद्या की निवृत्ति को ही परप्राप्ति ये कहा जाता है गौण रूप से आगे कहते हैं कि अविद्या ब्रह्मावगति इति इति अस्माभि ज्ञातो अविद्यापगमश ब्रह्मगतिरव्या कहते हमने अस्माभि अस्माभि से को है ना भी।, भी हम टीकाकार यानी आनंद जी के द्वारा ये बताया गया है कि अविद्या की निवृत्ति का स्वरूप है अविद्या निवृत्ति ही ब्रह्मावगति है तो अविद्या अपगम का अर्थ अपगम शब्द का अर्थ तो है निवृत्ति तो अविद्या निवृत्ति ही ब्रह्मावगति है अवगति शब्द का अर्थ है साक्षात्कार तो यानी दोनों में भी गम धातु है अवगति में भी और अपगम में भी उपसर्ग बदल गया उपसर्ग के बदलने से धातु का अर्थ बदल जाता है उपसर्गे न धातुअर्थ बलाद अन्यत्र नियते ऐसा कहा जाता है <coughs> एक ही धातु के साथ अलग अलग उपसर्ग जुड़ने से उस धातु का अर्थ अलग अलग निकलता है भू धातु के साथ प्रउपसर्ग जुड़ जाता है तो प्रभव का अर्थ होता है उत्पत्ति और अनुपसर्ग जुड़ जाता है तो अनुभव ज्ञान तो परा उपसर्ग जुड़ जाता है तो पराभव जय अर्थ में पराभव आता है तो जैसे वहां भू धातु के साथ अलग अलग उपसर्ग के जुड़ने से अलग अलग अर्थ निकलते हैं ऐसे यहां पर भी गम धातु का कहीं निवृत्ति अर्थ निकल रहा है कहीं साक्षात्कार अर्थ निकल रहा है अनुभव अर्थ निकल रहा है तो अव उपसर्ग गम धातु के साथ अन्वित हुआ तो अवगति का अर्थ निकला साक्षात्कार गम धातु के साथ अप उपसर्ग का अन्वय हुआ तो अवगम आवग, अपगम का अर्थ निकला निवृत्ति अविद्या अपगमश्च इसमें अप उपसर्ग पूर्वक गम धातु से भावार्थ में प्रत्यय होकर के अपगम शब्द बना उसका अर्थ निकला निवृत्ति अविद्या अपगम का अर्थ निकलेगा अविद्या निवृत्ति और परावगति का अर्थ है पर का साक्षात्कार ब्रह्मावगति यानी ब्रह्म साक्षात्कार तो अविद्या की निवृत्ति ही ब्रह्म साक्षात्कार है ऐसा व्याख्यान हमने आ, किया है इति व्याख्यातम का अर्थ है ऐसा व्याख्यान हम कर चुके हैं असमी व्याख्यातम नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं। <laughs> ये कर रहे हैं उस समय किया है हा तो अविद्या निवृत्ति इति अविद्यावृत्ति इतिद व्याख्यावसरे आविद्या की निवृत्ति तो हमको ये लगता है उसमें होगा ब्रह्मविद आपनोती परम ये जो तैतरीय का सूत्र वाक्य है ना ब्रह्मानंद वल्ली का उपक्रम वाक्य उसके भाष्य की जो टीका है उस टीका में या तो और नहीं तो ब्रह्म सूत्र के न्याय निर्णय में हाँ, हाँ, या नहीं हता लेकिन तो ब्रह्मविद आपनोति परम ये जो तैतरीय के ब्रह्मानंद वल्ली का सूत्र वाक्य है उसमें पर प्राप्ति की व्याख्या जो भाष्यकार भगवान ने की है उसके व्याख्यान के अवसर पर या तो ब्रह्म सूत्र में न्याय निर्णय में ब्रह्म अविद्या अविद्यावृत्ति का स्वरूप बताते समय टीकाकार ने आनंदगिरी जी ने ये व्याख्यान किया है। <coughs> तो अविद्या ब्रह्मावगति इति व्याख्यातम ज्ञातो अविद्यागमश ब्रह्मतमस्म ज्ञाथ तज्ञप्तिर्वा अविद्याख्या अविद्यावृत्ति का स्वरूप बताते समय अविद्या निवृत्ति का स्वरूप बताया कि ज्ञातो अर्थ निवृत्ति ऐसा लगाना अविद्या निवृत्ति का स्वरूप है ज्ञातो अर्थ निवृत्ति और वा वन अथवा तज ज्ञप्तिर व अविद्यावृत्ति ऐसा व्याख्यान करते समय हमने कहा है यानी अविद्या का स्वरूप बताते समय कहा है ज्ञात अर्थ यानी तत्वमशादी वाक्यों से उत्पन्न हुई अहम ब्रह्मास्मि इस वृत्ति में अभिव्यक्त चेतन्य। वो ज्ञात अर्थ है और उस अर्थ से अलग कोई आविद्या की निवृत्ति नहीं है आविद्या अध्यस्त है ना और अध्यस्त की निवृत्ति को माना जाता है अधिष्ठान स्वरूप तो ज्ञात जो अधिष्ठान है वही अध्यस्त की निवृत्ति है नहीं तो द्वैत सिद्ध होगा ना द्वैत को हटाते अद्वैत को सिद्ध करते समय जब अधिष्ठान का बोध होता है तो कहते हैं अधिष्ठान के बोध से अविद्या की निवृत्ति होती है तो वह अविद्या की निवृत्ति यदि अधिष्ठान से अलग होगी तो एक अधिष्ठान है और एक अविद्या की निवृत्ति है ऐसे दो पदार्थ हो जाएंगे तो द्वैत ही बना रहेगा इसलिए उस अविद्या की निवृत्ति को कहा गया कि अविद्या की निवृत्ति ज्ञात अधिष्ठान को ही कहा जाता है ज्ञात अधिष्ठान रूपा ही अविद्या की निवृत्ति है अथवा तज्ञप्तिरुवा इसमें वहां का अर्थ है अथवा तज्ञप्तिर में तत्का अर्थ है वह अधिष्ठान और अधिष्ठान का जो ज्ञान है वो स्वरूप ही है स्वरूप बुध ज्ञान है ना, वो यानी जो हमेशा स्मृति रहती है वही अविद्यावृत्ति है स्वयं ही मय के रूप में स्पुरित होता है वो स्पुरन तज्ञप्ति है मय के रूप में अधिष्ठान का स्पुरन ही अविद्या की निवृत्ति है ज्ञात अधिष्ठान को अविद्या की निवृत्ति कहो या तो अधिष्ठान का मय के रूप में स्पुरन इसे अविद्या की निवृत्ति कहो ये अविद्या की निवृत्ति है ये कहते हैं ऐसा हमने अविद्या निवृत्ति का व्याख्यान करते समय कहा है तो अविद्या ब्रह्मावगति रेव इति व्याख्यातम ज्ञातो अर्थ अविद्यापगमस् ब्रह्मावगतिरव्यातमस्मतेथ तज्ञप्तिर्वा अविद्यावृत्ति व्याख्यावसरे अधिगम अत शब्दो अत्र शब्दोंप्ति पर्याय एव इत्याह पर प्राप्ते इति अतः यानी इस कारण से अविद्या की निवृत्ति को ही जिस कारण से हमने पर बताया अविद्या अविद्यावृत्ति का स्वरूप परप्राप्ति ही है ब्रह्म गति ही अविद्या की निवृत्ति है ऐसा जिस कारण से कहा है अतः यानी इस कारण से अधिगम शब्दों पर प्राप्ति आ, प्राप्ति पर्याय अधिगम शब्द का पर्यायवाचक प्राप्ति होगा यानी प्राप्ति समानार्थक ही अधि उपसर्ग पूर्वक गम धातु है यहाँ पर इस अभिप्राय से भाष्कर भगवान ने ये वाक्य लिखा है कि भाष्य में कि न च पराप्ते पर अवगमार्थ से चेदो अस्ती परप्राप्ति और अवगम इन दोनों का कोई भेद नहीं है अवगम शब्द का अर्थ ही परप्राप्ति है हाँ तो चार नंबर टिपने भी देखनी थी ना थे न पराते अद्यवरण भंग वस्तु साक्षात क्रियते न तो अत्यम प्राप्यते कथम विद्य अगम प्राप्ति आशंक आह न च पर प्राप्त इत्यादि कहते हैं जब विद्या से आवरण भंग होता है यानी अविद्या की निवृत्ति होती है आवरण है अविद्या विद्या है वो साक्षात्कारात्मिक आवृत्ति वृत्ति का फल है आवरण भंग आवरण है अभाना पादक आवरण अविद्या का जो स्वरूप वह साक्षात्कार साक्षात्कारात्मिका वृत्ति से निवृत्त होता है तो विद्या से यानी अहम् ब्रह्मास्मि साक्षात्कार से आवरण भंग होने से जो वस्तु का मय के रूप में साक्षात्कार होता है वृत्ति आभानापादक आवरण को दूर करेगी और उसी समय अधिष्ठान मय के रूप में स्फूरित होगा इसे कहा जाता है आ, साक्षात्कार हुआ तो वस्तु साक्षात्ते न तो अप्राप्त प्राप्य कोई अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है तो यहां पर विद्या से पर की प्राप्ति ये कैसे बता रहे हैं अधिगम शब्द का अर्थ प्राप्ति कैसे कर रहा है इस प्रकार की शंका करके उसका समाधान किया जा रहा है न च पर प्राप्ति अवगमार्थ से चेदो अस्थि पर प्राप्ति ही अवगम है अवगम यानी साक्षात्कार तो शंका करने वाले भी यही कह रहे हैं कि विद्या से अविद्या अविद्यावृत्त हुई तो वस्तु का साक्षात्कार हुआ वो जो वस्तु का साक्षात्कार है वही उसकी प्राप्ति है अप्राप्त की प्राप्ति नहीं वो साक्षात्कार का ही नाम है प्राप्ति वस्तु का साक्षात्कार हुआ कहो साक्षात्कार यानी अवगम तो आविद्या का अपगम होने पर वस्तु का साक्षात्कार हुआ कहो या वस्तु की प्राप्ति हुई कहो दोनों पानी पिया और जल पिया ये कहने से शब्द तो अलग अलग हुए लेकिन जल और पानी ये दोनों शब्द अलग होने पर भी अर्थ अलग नहीं निकलेगा ऐसे वस्तु का साक्षात्कार और वस्तु की प्राप्ति ये दोनों पर्यायवाचक शब्द है एक ही अर्थ को बताते हैं। इस अभिप्राय से ये वाक्य भाषकर भगवान ने लिखा परप्राप्ते अवगमार्थ से भेदो न चास्ती अब पांच नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार अविद्याया अविद्या अपगम एवं ही पर प्राप्तिर इसका अवतरण लिखता है वो देखिए नंबर में एवं स्वरूप विद्या इति तर् स्वरूपसाक्षात्कार असंगता इति आशंक आह इति तो एवं तरही कहते हैं यदि ब्रह्म साक्षात्कार ही ब्रह्म प्राप्ति है ब्रह्म साक्षात्कार में और ब्रह्म प्राप्ति में कोई अंतर नहीं है ऐसा आप कहते हो तब तो ब्रह्म प्राप्ति तो नित्य ही है स्वरूप होने से तो ब्रह्म साक्षात्कार को भी नित्य ही कहा जाएगा और ब्रह्म तद अक्षरम अधिगम्यते इसमें तद अक्षर है ब्रह्म ही और उसकी प्राप्ति का साधन बताया जा रहा है यया शब्द से ग्राह्य पराविद्या को जिस विद्या से पर की प्राप्ति होती है उस विद्या को पराविद्या कहते हैं ये यह यहाँ पर आपने अथ परा ये या तद अक्षरम अधिगम्य से कहा और यहाँ पर तद अक्षर है ब्रह्म और ब्रह्म सबका स्वरूप होने से वो सबको नित्य प्राप्त है इसलिए पर प्राप्ति तो मानी जाएगी नित्य ही अक्षर की प्राप्ति नित्य होने से उसका यया स्तृतींत शब्द से पराविद्या को साधन बताना और परप्राप्ति को पराविद्या का फल बताना यह विसंगत लगता है गलत लगता है ये शंका हुई तो ये लिखते हैं कि एवं तरही स्वरूप साक्षात्कारस्य साक्षात्कार नित्यवात् परप्राप्ति ही स्वरूप साक्षात्कार है इन दोनों में कोई अंतर नहीं है तो परप्राप्ति तो नित्य है तो स्वरूप साक्षात्कार भी नित्य होगा तो विद्या अधिगम्य विद्याजन्य तो असंगता तो ब्रह्म साक्षात्कार में विद्या का कथन ये असंगत है इस प्रकार की शंका हुई इस शंका का निराकरण करते करने के लिए भाष्कर भगवान ने वाक्य लिखा कि अविद्याया अपाय एव ही पर प्राप्ति न अर्थांतरम तो परा विद्या का फल है अविद्या का अपगम अपगम यानी निवृत्ति ये पराविद्या का फल है और वो है उपलक्षण ब्रह्म साक्षात्कार का तो पराविद्या ने अविद्या का अपगम कर दिया अपाय कर दिया अविद्या को निवृत्त कर दिया और जैसे ही अविद्यावृत्त तो हुई तो ब्रह्म का मय के रूप में स्पुरन हुआ वो नित्य है वो विद्याजन्य नहीं है विद्याजन्य है अविद्या का वो है उपलक्षण, तो पराविद्या का फल तो ब्रह्म साक्षात्कार का उपलक्षण है और उपलक्षित है ब्रह्म साक्षात्कार वह विद्याजन्य नहीं है इस वाक्य का अर्थ स्पष्ट करते हुए पासमर टिप्पणी के ही अवशिष्ट भाग में कह रहे हैं टिप्पणीकार कि अविद्या निवृत्ति उपलक्षित स्वरूप साक्षात्कार प्राप्ति अधिगम शब्द का अर्थ है यहां पर प्राप्ति यद अक्षरम अधिगम्य ते यहां जो अधिगम्यते का अर्थ है प्राप्त यानी प्राप्त किया जाता है तो प्राप्ति अधिगम शब्द का अर्थ अर्थभूता क्या है तो अविद्यावृत्ति से उपलक्षित ब्रह्म साक्षात्कार इसे पर प्राप्ति कहा जाता है उस अक्षर की प्राप्ति कहा जाता है ब्रह्म प्राप्ति कहा जाता है अविद्या अविद्यावृत्ति से उपलक्षित ब्रह्म साक्षात्कार को तो इनमें ब्रह्म साक्षात्कार रूपा पर प्राप्ति और अविद्या अविद्यावृत्ति इनमें उपलक्षण उपलक्षित भाव है संबंध उपलक्षण है अविद्या अविद्यावृत्ति और उससे उपलक्षित है ब्रह्म साक्षात्कारात्मक पर प्राप्ति ये उपलक्षित है <hatten> तो उपलक्षण मात्र विद्याजन्य है उपलक्षण है अविद्यावृत्ति उसमें विद्याजन्यव है उपलक्षित जो ब्रह्म साक्षात्कारात्मिका प्राप्ति है उसमें विद्याजन्यव तो नहीं है विद्याजन्यव का उपचार है उपलक्षण का जो विद्या जन्यत्व रूप धर्म है वह उपलक्षित पर गौण रूप से आरोपित किया जा रहा है जैसे अयोधती इत्यादि में अयोगोलक में दाह क्रिया का आरोप होता है दहाकत्व का आरोप होता है ऐसे पर प्राप्ति में विद्या जन्यत्व का आरोप है विद्याजन्य अविद्यावृत्ति के संबंध से सभी अयोगोलकों में दहाकत्व का आरोप नहीं होता अग्नि के संपर्क में आए हुए अयोगोलक में ही दाहकत्व का आरोप होता है दहाक अग्नि के संपर्क से लाल पुष्प के समीपवर्ती स्फिक में ही लालिमा का आरोप होता है जो स्पटिक लाल पुष्प से दूर है उसमें लालिमा आरोपित नहीं होती उसे लोहित स्फटिक ये नहीं कहा जाता ऐसे जो विद्या जन्य, अविद्या निवृत्ति है उसके संबंध से पर नित्य जो पर प्राप्ति है उसमें विद्या विद्याजन्यव का गौण प्रयोग होता है आरोप होता है वस्तुतः विद्या का मात्र फल है निवृत्ति और परप्राप्ति तो नित्य ही है इसलिए अक्षर अधिगम यानी अक्षर प्राप्ति व नित्य है और विद्या के फल के रूप में उसे बताया जा रहा है उसका उपलक्षण जो अविद्या निवृत्ति है वह विद्या का फल है ये लिखते है टिप्पणीकार अविद्या निवृत्ति उपलक्षित स्वरूप साक्षात्कार प्राप्ति तत्र उपलक्षण से तो जो अविद्यावृत्ति रूप उपलक्षण है वह जन्य है और उसके विद्या विद्याजन्यव का गौण प्रयोग होता है किसमें उपलक्षित में उपलक्षित है ब्रह्म साक्षात्कार रूप प्राप्ति उसमें ये आरोप हो रहा है तो उपलक्षितस्य तथोक्ति अविरुद्धा इसलिए मूल में तद अक्षरम अधिगम्य ये प्रयोग हुआ अक्षर की प्राप्ति को भी विद्या के फल के रूप में कहा गया वस्तुतः पर प्राप्ति का जो उपलक्षण अविद्या की निवृत्ति है वह विद्या का फल है इस दृष्टि से वाक्य लिखा भाष्कर भगवान ने अविद्याया अपाया व ही पर प्राप्ति न अर्थांतरम अविद्या अपाय यानी निवृत्ति से उपलक्षित ब्रह्म साक्षात्कार अविद्या अपाय शब्द से ये लेना टिप्पणी के अनुसार अविद्या अपाय उपलक्षित ब्रह्म साक्षात्कार ही परप्राप्ति है न अर्थांतरम वो अर्थांतर नहीं अब ननु ऋग्वेदादि बाह्यातर ही इत्यादि जो भाष्य वाक्य आ रहा है इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार तो टीका में देखिए पर प्राप्ते इस प्रतीक के बाद में ननु इत्यादि आक्षेप भाष्य का अवतरण है। वेदानाम अपर विद्यात्वेन क्षेपभाष्यवतर सापर विद्यापन तत पृथक्करण वेदबातया ब्रह्म न इति इति ननु तो वेदानाम <coughs> सांग जो वेद है इन्हें शिक्षा दी छे अंगों सहित तो चारों वेद जिने अपर विद्या कहा गया इस मंत्र के पूर्वार्ध में तो सांगानाम वेदानाम अपर विद्यात्वेन ये अपर विद्या रूप है तो माना जाएगा फिर पर प्राप्ति की साधन भूता जो विद्या है वह वेद रूपा नहीं है सांग चारों वेद अपर विद्या है तो जो पर प्राप्ति की साधन रूपा विद्या है वह अपरा वेद वेदात्मक नहीं है क्योंकि सारे वेद अपर विद्या है तो ईशंका होती है कि ततह पृथक करनात वेद बाह्य बाह्यतया ब्रह्म विद्याया या न संभवती तो ब्रह्म विद्या फिर वेद बाह्य हो गई वेद वेदांतर्गत नहीं हुई तो वेद अनंतरगत होने से ब्रह्म विद्या को आप पराविद्या नहीं कह सकते परम प्रमाण तो वेद है और ब्रह्म विद्या वेदांतर्गत न होने से उसमें परत्व संभव नहीं हो पाएगा इस प्रकार की शंका की जा रही है ननु इत्यादि वाक्य से फिर इसका समाधान किया जाएगा भाष्यकार के द्वारा न वेद विषय विज्ञान से विवक्षित्वाद इत्यादि से पहले शंका देखिए नु ऋग्वेदादि बाह्या तरी सा ऋग्वेदादि के बाद द पर आ की मात्रा भी है के लिए ई की भी और आ की भी है। पुराने पुस्तक में वो अ की मात्रा नहीं होना चाहिए ऋग्वेदादि दी, जो दीर्घ की मात्रा दिख रही है ना द के सामने वो तो ई की मात्रा लगी तो आ की मात्रा नहीं लगेगी ना इसलिए वो अधिक गलत छपी है तो ननु ऋ ऋग्वेदादि बाह्या ही सा सा विद्या पराविद्या, ब्रह्मविद्या पर प्राप्ति की साधन भूता जो विद्या बताई है वह अपर विद्या रूपा ऋग्वेदादि से बाह्य होगी अनंतर्भूत होगी बाह्य शब्द का अर्थ है अनंतर्भुत वेद में अंतर्भूत नहीं होगी तो कथम परा विद्या तो सत्या पर, पर कैसे कहा जाएगा फिर मोक्ष साधन कथम ऐसा आक्षेप करना उसे पर विद्या भी नहीं कहा जा सकता और वो मोक्ष की साधन भी नहीं हो सकती वेद अप्रति वेद बाह्य होने से पूर्व कहते हैं शंका करने वाले तो हा? तो तो तो कर तो कर हा तो ये बताया जा रहा है कि यहां पर जो भेद किए गए हैं वो शब्द राशि और ज्ञान इसको लेकर के प्रमाण और प्रमिति ये दोनों अलग अलग हैं ना प्रमाण तो साधन है और प्रमिति उसका फल है तो पर, परत्व है उपनिषद आत्मक वेद प्रतिपाद्य विषय विशे, विषयक ज्ञान वो उपनिषद जन्य ही हैं यहाँ दो विद्याएं परा अपरा कह करके जो वेद है उपनिषद लो सभी लो वे सब के सब नामात्मक होने से शब्दात्मक होने से जैसे नारद जी को सनत कुमार जी ने पूछा आप आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए आए हो मेरे पास तो पहले बताइए कि आत्मा के विषय में क्या जानकारी आपके पास ये तो ये सब तो उन्होंने बताया ये ये सब जानता हूं मैं लेकिन आत्मवित नहीं हूं सो हम मंत्रविद एवं नात्मवित ये ऋग्वेद आदि सब जानता हूं और मंत्र अर्थ कर दिया शब्दार्थ शब्दार्थवीत मैं शब्दार्थ को तो जानता हूं वेदों के सब लेकिन आत्मबोध नहीं है मुझे क्योंकि आत्मा वेद स्वयं कहता है ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह श्रुतियां स्वयं कहती हैं कि हमारे शक्ति संबंध का विषय वह परमात्मा नहीं है जैसे बाकी शब्द प्रवृति निमित्त से युक्त जगत के पदार्थों को शब्द शक्ति संबंध से अपना वाचार्थ बना करके कहते हैं ऐसा परमात्मा को हम अपना वाचार्थ बना करके नहीं कह सकते ऐसा वेद स्वयं कहता है कि वह हमारे शक्ति संबंध का विषय नहीं है नेति नेति ऐसा निषेध मुख से हम कहते हैं उसे और जब सब का निषेध करने के बाद उसको बताने का समय आता है तो हम मौन रहते हैं मौन रह करके ज्ञान कराते हैं मौनम स्वीकार लक्षण माता है ना इसलिए ओंकारेश्वर वाले स्वामी जी एक वेद कैसे जो शब्द का विषय नहीं है उसे भी लक्षित कराते हैं इसे समझाने के लिए उदाहरण बताते थे ना, दृष्टांत बताते थे पहले बहुत प्राचीन काल में अपने वैदिक परंपरा में ये था कि एक दूसरे को जिनका शादी विवाह होना होता था तो वे शादी के पहले एक दूसरे को देखने नहीं जाते थे और यहां तक कि पत्नी अपने पति का नाम भी नहीं लेती थी सीधे सीधे ऐसा निर्देश करके भी नहीं बोला जाता था परोक्ष प्रिया ही देवा कहा जाता है ना तो एक आ, कन्या का विवाह हो गया उस समय माता पिता ने उसके योग्य वर देख करके फिर शादी की शादी में कई सहेलियां थी कुछ नहीं थी उपस्थित विवाह हो करके घर वापस आई अपने पिता के और फिर जो उसके विवाह में उपस्थित सहेलियां नहीं थी वे उस समय आई हुई थी और कुछ दिन बाद फिर उसका पति भी अपने दोस्तों के साथ मित्रों के साथ ससुराल आया अपने ससुराल में और वहां बैठक में बिठा दिया गया और जहा बिठाया गया है मेहमानों को बैठने के लिए स्थान था वहां एक खिड़की जैसी थी तो अंदर वाले से में मकान के वो कन्या जिसका पति आया हुआ है वहां वो और उसकी सहेलिया जो शादी में उपस्थित नहीं थी खिड़की से देख रही है उन चारों को बैठे हुए और सहेलिया पूछ रही है कि इन चारों में तुम्हारा पति कौन है तो सीधे सीधे ऐसे निर्देश करके दिखाना भी उस समय माना जाता था एक प्रकार से वो उचित प्रयोग नहीं माना जाता था तो कहा वो दूसरी जो कन्याएं हैं उसकी सा, साथी सहेलिया वो दिखा रही हैं कि वो जो सामने बैठे हैं वो हैं तो निषेध करती है नहीं फिर जिसको निषेध किया उसके बाद में बैठा था उसके उसके तरफ आंगुली करके पूछ रही है सही लिया तो क्या यह है तुम्हारा पति तो कहती नहीं ऐसे शीर से निषेध कर रही है हिला करके तीसरे को किया तो कहती वो भी नहीं है तो चौथा जो बैठा हुआ था वो उसका पति था उस पर निर्देश किया कि यह है क्या तो उस समय निषेध करना बंद कर दिया और है करके स्वीकार नहीं कर रही है तो माना जाता है वो मौन रह गई तो मौनम स्वीकार लक्षणम तो उन सहेलियों को जिसने नहीं देखा था उसके पति को ज्ञान हुआ कि इन चारों में से यही इसका पति है इसने नहीं कहा कि ये मेरा पति है लेकिन तब भी जो पति नहीं था उनका निषेध करती गई और जो था उसको है करके न कहने पर भी यथार्थ ज्ञान हुआ जैसे ऐसी ही श्रुतियां नेति नेति करते हुए जगत का उपाधि का निषेध कर देती है और जो बचा हुआ है उसे मौन रह करके उत्तम अधिकारी को लक्षित कराती हैं कि यही तुम हो तो वो जो श्रुतियों का व्यापार शांत होने के बाद तत्व बोध होता है वो है पराविद्या। विद्या यहां पर जो दो विभाग किए जा रहे हैं ना, एक शब्द राशि सनत कुमार जी ने भी कहा कि नारद जी ये सब कुछ जो आप जानते हो ये नाम मात्र है इसलिए नाम की ब्रह्म के रूप में उपासना करो फिर वहां से ऊपर उठाते उठाते प्राण के पास गए तो वहां नारद जी की तो आत्म जिज्ञासा शांत ही हुई थी यद्यपि वो भी वाच्यार्थ है फिर अलग से जो शब्द अप्रतिपाद्य आत्मस्वरूप है भूमा उसकी जिज्ञासा प्रकट करके फिर ज्ञान करा है नो वे भूमा तत्सुखम और उसका लक्षण भी ये नान्य पश्चिम इत्यादि करके तो ऐसे यहां पर जो अंगिराजी पराविद्या और अपरा विद्या दो भेद कर रहा है। वो एक तो शब्द राशि तथा उपनिषदात्मक शब्द राशि से होने वाला उत्तम अधिकारी को जो शब्दातीत वस्तु का ज्ञान इसको लेकर के भेद है तो वो जो शब्द राशि रूप उपनिषद है वो भी अपराविद्या कोटि में जाएगा और उन उपनिषद रूपी शब्द राशि से होने वाला जो उत्तम अधिकारी को अहम ब्रह्मास् में ऐसा बोध है साक्षात्कार है वो यहां पर पराविद्या शब्द से अपेक्षित है उसको लेकर के इस विवक्षा से ये दो भेद होने से वेद बाह्य तो नहीं माना जाएगा उपनिषद रूपी वेद से ही जो शब्दातीत ब्रह्म है उसका मैं के रूप में उत्तम अधिकारी को अनुभव होगा वो अविद्या का निवर्तक बनेगा लेकिन वो उपलक्षण विधाया भी उस तत्व का ज्ञान कराने वाली उपनिषद रूपी शब्द राशि वो अविद्या ने पराविद्या आपरा विद्या ही है उसको उधर ही ले रहे हैं और ये जो है परात्व तो उसमें इतने को लेकर के भले आ जाए कि इसका साधन है इसलिए इसमें वेद बाह्यत्व सिद्ध तो नहीं होगा वेद बाह्यत्व सिद्ध तो न होने से परात्व तो भी सिद्ध होगा मोक्ष साधनत्व तो भी सिद्ध होगा ये तो उत्तर दिया जाएगा लेकिन यहाँ अंगिराजी का अभिप्राय शब्द राशि मात्र को ऐसे दो विभाग करके परा अपरा ये करना नहीं है अपितु सीधे सीधे अविद्या अविद्यावृत्ति का साक्षात साधन जो विद्या है जो शब्द से उपलक्षण विधेय उत्तम अधिकारी को प्राप्त होती है उसे परा विद्या कहना अपेक्षित है और वो होती है उपनिषद रूपी शब्द राशि से इसलिए वेद बाह्यत्व तो नहीं है तो परात्व तो भी सिद्ध होगा और मोक्ष साधन तो भी सिद्ध होगा यह सब कहा जाएगा आगे के विचार में कल तो जैसे एकादशी के दिन कठोपनिषद का पाठ और ये सब हुआ ना वो होगा अपने कलामावशा है ना ब्रह्म जी जो पंजाब वाले उनका निर्वाण दिन है तो सुबह ही कठोपनिषद का पाठ और थोड़ा श्रद्धांजलि स्वाध्याय के समय कार्यक्रम होगा वो और परसो प्रतिपदा है अनाध्याय ऐसे भी रहता है लेकिन आना है स्वामी आनंदपुरी जी महाराज जो 22 तारीख को ब्रह्मलिन हुए उनकी सोड़शी है ना तो बाहर के सब संत लोग भी आने वाले हैं तो जो बाहर से स्वाध्याय में लोग आते हैं वे भी आ जाए सुबह साढ़े सात बजे से अभिषेक साढ़े नौ बजे तक होगा साढ़े नौ बजे से फिर उनके चित्र का पूजन करके कठोपनिषद का पाठ और श्रद्धांजलि सभा साढ़े ग्यारह बजे तक साढ़े